ओ भक्तिर्भगनम भवेद ग्यलंपुम गमनाय त्रोधृत हृदय निभाति तस्मा सभा के सभापति <coughs> रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन कैन्यतम से अध्यक्ष श्रीमत स्वामी वागीशानंद जी महाराज इस आश्रम के सचिव मेरे अग्रज भातृप्रतिम श्रीमत स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज सभा में उपस्थित आदरणीय माताजीगण सन्यासी भाईगण एवं समवेत भक्त मंडली अपने ही आप में यह बहुत ही एक महान सु है किसी के इतने दिव्य आत्मा के दिव्य दिव्यपोत जीवन वाणी पर मनन करना सिर्फ मनन ही क्यों एक विशेष अवसर पर शारद शतवर्ष अवसर पर हम लोग उनको सिर्फ मनन ही नहीं करेंगे बल्कि भरसक प्रयास हम लोग का रहेगा कि हम लोग के जीवन में उनके द्वारा दर्शाए गए मार्ग को अपनाना कोई भी अवतार जब धराधाम में अवतरित होते हैं नमस्ते बिकॉज गुड नंबर ऑफ डू सुच इंग्लिश मेरी हिंदी भी वैसे ही है बंगालियों की हिंदी जैसी होती है तो कोई भी अवतार जब धाराधाम में अवतरित होकर आते हैं और लीला संवरण करके जब चले जाते हैं तो तीन चीज धाराधाम में छोड़कर जाते हैं संत पंथ और ग्रंथ अवतार का संत छोड़ के जाते हैं उत्तर काल में उनके द्वारा दर्शाए, उनके द्वारा प्रतिष्ठित कालोपयोगी युगोपयोगी धर्म के जीते जागते मूर्ति के रूप में वे कुछ अपने शिष्य तैयार करते हैं संत उनको आदर्श के रूप में छोड़कर जाते हैं चाहे राम हो कृष्ण हो ईसा मसीह के जीवन में हम पाते हैं बुद्धदेव के जीवन में पाते हैं मोहम्मद साहब के जीवन में गुरु नानक देव जी कह लीजिए चैतन्य महाप्रभु कह लीजिए अमर ठाकुर कह लीजिए पहला चीज धराधाम से जब वो लीला संवरण करते हैं तो छोड़ कर जाते हैं संत दूसरी चीज है ग्रंथ उसे सनातन धर्म को और सहज सहरल करके कालोपयोगी युगोपयोगी करके जाते हैं तीसरी चीज है, है पंथ एक मार्ग नया दिग्दर्शन करते हुए लीला सम्बरण करते हैं तो इस बार जब प्रभु का अवतरण हुआ धराधाम में उनके इतने से शिष्य सबको उन्होंने अलग, अलग अलग अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया किसी को भक्ति मार्ग के आदर्श स्वरूप बनाया रामकृष्णन जी पूजा में प्रतिष्ठित किसी को कर्मयोग किसी को ज्ञान योग हर एक को एक एक मार्ग से तो अखंडानंद जी जिनको सेवा योग के रूप में पहले से ही वे प्रस्तुत कर गए मेरा सौभाग्य हुआ था कि बचपन ऐसे अखंडानंद जी के पांच छह शिष्यों का सन्यासी शिष्यों का बहुत निवीण रूप से घनिष्ठ रूप से संग करने का उन लोगों से जो कुछ भी मैंने सुनी मैं भरसक प्रयास करूंगा अपने इस संक्षिप्त उद्बोधन में सम्मिलित करने का महालया हम जानते हैं दुर्गा पूजा के पहले तिथि होती है महालया क्या है वो तिथि उस दिन कातायन ऋषि के आश्रम में माँ दुर्गा का आग, आगमन घटता है आविर्भूता होती है वो इसलिए दुर्गा माता का एक नाम है कात्यायनी तत्न ऋषि के अग्नि से होम यज्ञ कुंड से वो होती है और उस देवताओं को आश्रय प्रदान होता है मिलता है महिषासुर के अत्याचार से समस्त देवगण देवपुरा अर्थात अधूना गढ़वाल जिला के अंतर्गत अब वो भटवारी के अंदर पास है उस जगह पर उनका एक आश्रम था तो वहाँ पर जाकर वे लोग रह रहे थे कत्य के आश्रम में तो वहां पर देवी दुर्गा के आविर्भूत होने से सब देवताओं को एक आश्रय मिला आलय महान आलय महालय वो तिथि है इसलिए श्रीलिंग योग से महालया हो गई एक ये तो पूरा काल की बात घटी उस दिन सन अठारह ईस्वी के 30 सितंबर महालया के एक दिन फिर से एक महापुरुष का धाराधाम में आगमन होना हुआ यही उत्तरकाल के थे अखंडानंद जी महाराज माता पिता का प्रदत्त नाम जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने सुना आप लोग जानते भी ए, दंगा धर, है दंगाधर दंगोपाध्याय उनके यहां पर धाराधाम में आने से दीन दुखी सब भक्तगण दीन दुखी पद दलित गरीब गुरु में सब लोगों का आश्रय मिला गंगाधर महाराज जैसे कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने अपने बहुत एक संक्षिप्त उद्बोधन में यह बात कही आपके सामने कि बहुत बाल्यकाल से ही अत्यंत कृच्छ साधन करते थे यार और जनेऊ जब से हुआ उनको यज्ञ पवीत के बाद से बहुत निष्ठा के साथ सिर्फ त्रिसंधिया गायत्री मंत्र का जाप ही नहीं अभी तो पूजा पाठ भी करते थे स्त्रोत इत्यादि पाठ में बहुत समय अतिवाहित करते थे तैली मर्दन नहीं करते थे जमीन पर सोना जितने भी उन्होंने सुना था अपने बचपने में एक ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने के लिए जिन जिन गुणों की दरकार होती है जरूरत पड़ती है सब को अपने जीवन में उन्होंने उतारा हव्य शान्य खाते थे अपने माँ के हाथ का कभी कभी खा लिए तो खा लिए नहीं तो और किसी के हाथ का नहीं खाते थे खुद स्वपाक हव्यसान्य वो भी दिन में एक बार वो खाते थे सुचिबाई उनमें बहुत अधिक थे अन्नदानंद जी महाराज शांतात्मा जी ने भी उनको देखा है बेलो में जिन्होंने उनकी बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है उनके मुंह से हम लोगों ने सुना उनको उन्होंने कहा था अन्नदानंद जी महाराज ने एक बार उन, उनसे प्रश्न किया था आपका ज, जो गंभीरानंद जी ने जीवनी लिखी उसमें तो अपने बहुत सोचि बाई थी बचपन से अब इसके हाथ का नहीं खाएंगे उसके हाथ का नहीं खाएंगे माँ काली का प्रसाद नहीं खाएंगे क्या वहां पर मछली पकती है, है? अब मछली नहीं खाएंगे वो दूर की चीज मगर माँ को भोग तो दिया गया मछली उस मछली के कटोरी में हो सकता है कि दाल का कटोरी या सुख्तों का कटोरी छू गया हो मैं नहीं खाऊंगा इनको कैसे उन्होंने उत्तरकाल के ठाकुर ने उत्तरकाल के सेवा प्रति करने के लिए किस तरह से तैयार किया उसको जरा उस पर हम जरा विहंगम दृष्टि निक्षेप करेंगे एक एकादशी के दिन गंगा स्नान करने के बाद आए ठाकुर ने कहा अरे गंगाधर जा जा जा हाँस पुक के बगल से जरा मट्टी से तिलक लगाकर आता और हाँस पुकुर में सिर्फ ठाकुर ही सोच करने नहीं जाते थे पीछे जो मैगजीन फैक्ट्री थी वहां के जितने भी बिहारी कुली लोग थे वे लोग भी शौच करने आते थे जरा दृश्य का कल्पना करिए बरसात का महीना चारों तरफ हाथ पुकड़ के वहां पर फैल चुका है मल ठाकुर उनको वहां पर भेज रहे हैं कि जारे जा आज बहुत शुद्ध पवित्र दिन है वहां के मट्टी से तिलक काट किया तो अन्नादानन्द जी महाराज हम को दिखाते थे कि कैसे गए अखंड जी वो जो उन को दिखाते थे मजा करके साराछी में धोती को उठाकर पंजे के बल जा रहे हैं एक पाव यहाँ फेंकर एक पांव वहां जहां जहां शुद्ध मट्टी मिल रही है मगर सब तो बरसात में तो एकाकार हो गया जाकर किसी तरह से देखा कि चार पांच इंच के जगह में मट्टी साफ है वहां से उंगले लगाकर से यहां पर लगे ठाकुर कह रहे ये क्या रे ये कोई तिलक हुआ चल चल चल, चल मेरे साथ चल ठाकुर हाथ पकड़कर ले गए और ले जाकर वहां के मट्टी को अच्छी तरह से ठाकुर हाथ में लगकर उनके पूरे यहां पर कर दिया और वो देख रहे ये क्या हो गया मगर वो कह रहे हैं अखंडानंद जी की उस दिन ठाकुर के उस व्यवहार से एक दिव्य लीला अलौकिक लीला उत्तर काल में सेवा व्रत का जो बीज वपन उन्होंने कर दी उसी दिन अखंड आनंद जी को मालूम नहीं था मगर वो अपने दूसरे संन्यासी ब्रह्मचारी भाइयों को कहते हैं उस दिन से जिंदगी में जितनी भी मेरे जीवन में घृणा थी या सूचिबाई था मानो के वहां की मट्टी फिर संशोधन करते हुए कहते हैं नहीं नहीं मट्टी नहीं हाँसपुक और दक्षिणेश्वर के वहां के गीली रज मेरे माथे पर जब तिलक लगाया ठाकुर ने उसी दिन से मेरे जिंदगी में हमेशा के लिए सुचिबाई बाई घृणा दूरीभूत हो गई आस्ते आस्ते वो शिक्षा दे रहे अध्यात्म के राज्य में सबसे पहले हम पाते हैं सीधे करके बैठना सिखाते हैं उनको ले गए ले जा के कारण तो यहां पर बैठ ध्यान कर मैं भी आता हूं के पास से शौच करके जब आते हैं तब देखते हैं वो जरा झुक गए हैं ठाकुर कहते हैं यही तुझमें बहुत दोष है, तो है तो बैठता है तो झुक जाता है ये देख इस तरह से करके ठुड्डी को पकड़ के पीछे और कमर को पकड़ कर आगे करके छाती को पकड़ कर आगे कर देते हैं बस कहते है कि उसके बाद से वो जो सीधा करके वो बैठना शुरू किए अपने अंतिम समय तक और कभी उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं हुई सिर्फ इतना ही नहीं और भी एक दिन वो कहने लगे कि देख प्रार्थना करना चाहिए अध्यात्म के राज्य में प्रवेश श्रद्धा से होती है वो श्रद्धा प्रार्थना युक्त प्रार्थना में बहुत बल है रे जहा के प्रार्थना कर रहा जा माँ के मंदिर से गए प्रार्थना करके चले आ रहे तो, तो अभी गया रे अभी आ गया तो प्रार्थना नहीं की हाँ किया ना मैंने अरे इसको प्रार्थना करता देख फिर प्रार्थना किसको कर हैं एक बच्चे के ऐसे हाथ पांव पटक पटक के ठाकुर माँ के उद्देश्य से वो जो प्रार्थना कर रहे हैं रोते रोते रोते रोते खंडानंद जी कहते उस दिन सबसे पहले मैंने प्रार्थना किसको कहते हैं और प्रार्थना कैसे करते हैं उसके मैंने सीख पाई कामिनिकांचन त्याग के इसमें पहले कहता है कि देखो रुपए पैसे अच्छी चीज नहीं है ये मैं सबको बता नहीं सकता मगर तुझको एक विशेष उद्देश्य से बता रहा हूं परवर्ती काल में अखंड जी पर ब्रह्मानंद जी महाराज अभय महाराज को कह रहे हैं सारगाछी में तुम भी जब रुपए में हाथ दो तो हाथ धो लिया करो ठाकुर ने एक दिन उसको कहा एक गरीब आदमी आया पैसा तो मांगने लगा ठाकुर ने कहा कि उस ताक में टीन के डिब्बे में पैसा है तू दे दे, दे दिया और फिर हाथ धो धोके हाथ धो के आ, ये पैसा में ऐसा ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पैसा में मुद्रा में एक ऐसा आकर्षक शक्ति है हाथ देने से हा? हो जाते हैं कैशियर जो जितने लोग होते हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं उनके हाथ में रुपए चिपक फंक जाते हैं वो देना ही नहीं चाहते है नहीं भाव जो को कर ठीक करके लाओको ठीक करके कर, वो जानते है कि मुझको देना पड़ेगा मगर जितने बाद में हो ये तो किस तरह से पैसे के प्रति मोह को त्यागा जाए ये सिखाते सिखाते एक दिन बोल रहे की देख चर्चा कर रहे हैं धर्म के ऊपर उसी दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी कि थियोसोफिस कर्नल ऑलकॉट मद्रास से आते हैं कलकत्ता है, में और ठाकुर से मिलने आते हैं दक्षिणेश्वर में आकर ठाकुर को कहते हैं कि महाशय मैंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया सोचे कि ठाकुर खुश होंगे मगर ठाकुर को काफी नाराज दिखे ठाकुर अखंडानंद जी की तरफ देखते हुए कहने लगे कि अरे से निजी धोर मोटा तय कुल्लो कहना रहे अरे उसने अपना धर्म क्यों त्याग ये तो उसने ठीक नहीं किया किसी को अपना धर्म त्यागना नहीं चाहिए इसके बाद एक मिलियन डॉलर स्टेटमेंट ठाकुर करते हैं ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ किया किसका किस धर्म में उन्नति होगी यह क्या ईश्वर को पता नहीं है उसका अगर हिंदू धर्म में अगर रहते हुए उन्नति हुई होती तो क्या ठाकुर इसको हिंदू परिवार में जन्म नहीं दे सकते थे ठाकुर ईश्वर इसको हिंदू परिवार में जन्म नहीं दे सकते थे ये तो ठीक नहीं क्या ये चीज बार बार बार बार अखंडानंद जी को पांच बार उन्होंने सुनाई उपस्थित तुरानंद जी थे राखल महाराज थे लाठू महाराज थे राम बाबू थे मनमोहन मित्र दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे ठाकुर मानो कि ये विशेष वार्ता ठाकुर दे रहे अखंडानंद जी को क्यों धर्म परिवर्तन बाद में तुम्हारे पास भी ऐसा मौका आएगा जब तुम चाहो तो धर्म परिवर्तन करवा सकते हो मगर सावधान धर्म परिवर्तन मत करना उसने अपना धर्म क्यों छोड़ा दो बार तीन बार यही बात पूछ रहे हैं गंगाधर से निजे धर्म क्या तय कौन लो अरे गंगाधर उसने अपना धर्म क्या होता है क्या यह तो ठीक नहीं किया पसीने से लतपथ होकर गंगाधर महाराज आते हैं ठाकुर लेट गए छोटे तखत पर ठाकुर कहते अच्छा गंगाधर देखे तो तो सेवा कैसे कर सकता है देखे तो पहले से वो अपन है नरेन है राखाल है योगेन है बाबूराम है उन लोगों से नहीं कर रहे ठाकुर सेवा रहे जर कर तो दबाते जोर जोर से दबा रहे अरे अरे अरे वे हंडी टूट जाएगी रे इस तरह से कोई सेवा करता आत्मभाव से सेवा कर देख ऐसे करके करते हैं ठाकुर उनको और अखंडानंद जी में पाव फैलाए हुए हैं गंगाधर लाठू मारा क्रोधित हो रहा है ये क्या कर रहा है ये मना कब नहीं कर रहा है ठाकुर खबर सिखा रहे क्यों आप पहले से ही देख रहे हैं अगर बहुत बारीकी से आप देखें, गहराई में जाकर डुबकी लगाए हैं सबके जीवनी पर तो आप पाएंगे कि विशेषताएं हैं सबको ठाकुर विशेष विशेष रूप से अलग अलग तरह से शिक्षा देते हुए ले जा रहे हैं इसलिए जब स्वामी जी ने अभिदानंद जी को स्पर्श कर लिया ठाकुर बाद में दुखी होकर कहने लगे ये तूने तो क्या किया रे? मानो के सात महीने का गर्व नष्ट कर दिया ये तो उसका मार्ग नहीं था खैर चल जो भी हो तो सबको अलग अलग मार्ग से ठाकुर ले जा रहे थे एक दिन फिर पद सेवा करते करते गंगाधर महाराज ठाकुर के दाहिने पांव के अंगूठे को लेकर अपने माथे पर पौंडरक करना शुरू कर देते ठाकुर एक एक कह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है कहने तो आप ही ने तो कहा कि गंगा जल गंगा स्नान करने के उपरांत गंगा जल से माथे पर पौंडर चिन्ह करना सात्विक गुण का उद्बोधन करना होता है तो आपसे क्या गंगा अधिक पवित्र है मैं आपके पांव के अंगूठे से ये कर रहा हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि इसी से मेरा सात्विक भाव का उन्मेषण वृद्धि होगी ठाकुर ठहाका था मार के हंसने लगे ठीक है बेस बेस बेस दूसरों को ठाकुर मना करते थे मगर गंगाधर महाराज को कभी नहीं मना किया साधो संत अथवा दूसरे लोगों से मिलने के लिए बल्कि ठाकुर कहा कर देते हैं है, है, कोलकाता है नामी दामी लोकर कहते जाबे बाई की वो जाबे बाई की वो जाएगा कलकत्ते में जो लोग जिसको दस लोग बीस लोग मानते हैं उनके पास जाएगा साधुओं के पास जाएगा सिर्फ जाएगा नहीं दूसरों का मना कर रहे हैं अखंडानंद जी को बोल रहे हैं क्या वो जाएगा सिर्फ जाएगा ही नहीं उन लोगों में से अच्छे अच्छे सद्गुणों को अपने जीवन में उतारेगा बाद में हम देखेंगे जामनगर के भट्टी से यही आज की उनकी शिक्षा वर्षों पश्चात उनके जीवन में एक यूटर्न कैसे लाती है करके सिर्फ सबका भलाई ही नहीं भलाई को देखकर विशेषताओं को अपने जीवन में तुम उतारने का प्रयत्न करना कुछ दिन तक ऐसे आना जाना बरकरार रहता है शिक्षा का समापन होने वाला ठाकुर दक्षिणेश्वर त्याग करके चले जाएंगे दक्षिणेश्वर लीला संबरण होने वाली है एक दिन अखंडानंद जी को पकड़ कर ले गए नकुलेश्वर शिव दक्षिणेश्वर में द्वादश मंदिर पूर्व दिशा में छह पश्चिम दिशा में छह पूर्व दिशा के मध्य में नकुलेश्वर शिव इस नकुलश्वर शिव के साथ ठाकुर का विशेष एक आत्मीयता था भाव में आकर दौड़ते हुए जाकर नकुलेश्वर शिव में जाकर इतने बड़े शिवलिंग पर बैठ गए समाधिस्थ अवस्था में और अखंडानंद जी को भी ले गए नकुलेश्वर शिव के सामने ले जाकर बोलेगा देख ध्यान से देख क्या देख, देख रहा है वो देख रहे हैं क्या देख रहा बोल तो पस्तरमय शिवलिंग को चिन्मय रूप में नहीं देख पा रहा है? जी देख रहा हूं अखंडानंद जी स्पष्ट देख रहे हैं कि मानो कि वह नकुलेश्वर शिव श्वास पर श्वास ले रहे हैं जीवंत हो गए पस्तरमयी मात्र लिंग नहीं रहे वो ठाकुर कहता अखंडानंद जी को अच्छी तरह से दर्शन कर ले इसके बाद और शिवलिंग में शिव का दर्शन तेरा नहीं होगा इसके बाद दीन दुखियों में तुझको शिव का दर्शन करना होगा रोमांच होता है क्या है ये शिक्षा ये दर्शन उन्होंने अखंडानंद जी को कम करवा, करवाया बाद में हम जाकर उसका उत्तर पाएंगे ये उनका जीवन का प्रथम पर्व में हम देख रहे हैं इसके बाद इनके जीवन में शिक्षा समाप्त फुल स्टॉप पूर्ण विराम हो गया यह कहते हुए इसके बाद उसको जबकि राखल महाराज वगैरह को कह रहे कि बहुत दर्शन होगा इनको कह रहे और दर्शन नहीं होगा तेरा देवताओं में मूर्ति में और भगवान का साक्षात दर्शन नहीं तो कर पाएगा इसके बाद दीन दुखी अनाथ अपाहिज उन लोगों के अंदर तेरा शिव दर्शन होगा बालक गंगाधर को उसका मतलब उस दिन समझ में नहीं आया वापस आते आते फिर गए फिर कर देख देख चैतन्यमय शिव देख यहां पर ध्यान कर ठाकुर चले आए नकुलेश्वर शिव मंदिर के अंदर गंगाधर को बैठा करके ध्यान कर तत्पश्चात हम एक और घटना बनते हैं जब दक्षिणेश्वर पर्व समाप्त हो रहा है श्याम पुक बाटे का पर्व शुरू होगा वो उनको कहते थे कि बाग बाजार के गंगा खाल में जाकर तुर जा रात भर ध्यान कर क्यों गंगा खाल में वहां पर कलकत्ता के बिहारी कुली लोगों का वास था सलम था गंगा गंगा और वहां पर बिहारियों का दुख दर्द बच्चे लोग खा नहीं पा रहे हैं स्किन डिजीज चर्म रोग से अपलुद मगर उसके बीच में भी एक बिहारी कुली सीता का बहुत मार्मिक भजन करता है वाह कर एक दिन वो नरेन को सुनाता है नरेन कर वाह तो मुझको भी सुनना पड़ेगा जब ठाकुर को ये पता चला ठाकुर बोले रहे है तुम्हारा तो की फिसफिस फिस कर चिली तुमने क्या फिसफिसा रहे थे तब नरेन्द्र कथा जी गंगाधर वहां पर रोज जाता है आप है ना उसको वहां पर तो वहां पर यही हुआ चाहिए बहुत अच्छा और उसी दिन ठाकुर कहते तूने ठीक लड़के को पकड़ा ठीक आदमी को वही तेरा नेता बनेगा उसको मत छोड़ना ठाकुर ने भविष्यवाणी कर दी कि उसको मत छोड़ना इसके बाद हम उनके जीवन के द्वितीय पर्व में प्रवेश करते हैं ठाकुर का महासमाधि महासमाधि के पश्चात वो निकल जाते हैं परिव्राजक में तभी उनका संन्यास नहीं हुआ कुछ दिन बाद उनके मां ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते निकल गई अरे बेटा कहाँ गया बेटा कहाँ गया बेटा कहाँ गया तीर्थ घूम तो घूम के आ गई जब घर में आई हताश तब देख रहे उनका बेटा तो घर में है गले से चिपट कर स्वाभाविक रूप से माँ पुत्र खो चुके थे उन्होंने उनको उम्मीद नहीं थी कि घर ही में मैं उसको मेरा बेटा मिल जाएगा गले से लिपट कर रोते रोते मां कहती है कह रे बेटा तू तो क्यों भाग गया क्यों मुझको छोड़कर चला गया अगर मुझको छोड़कर तुझको भागना ही था तो आज बोल तू मुझको स्पष्ट रूप से बोल तू मेरे घर में आया क्यों तुझको ढूंढते ढूंढते पूरा बनारस वृंदावन प्रयाग कहाँ कहाँ हरिद्वार ढूंढती दूर, रही मैं अखंड जी कहने लगे माँ अगर मैं तुम्हारे गर्भ में न आया हुआ होता तो फिर क्या तुम्हारे ये तीर्थ पर्यटन होता तुम क्या जा जाती तीर्थ में घूमने नहीं जाती ना नहीं जाती तीर्थ नहीं होता मगर माँ सच सच बताओ तुम क्या तुम वहां घूमने गई थी या थी थी तीर्थ में गई थी माँ कहती तो क्या बेटा मैं तो तीर्थ में गई थी तो तीर्थ में गई थी तो अब भी इसके साथ इस रक्त मांग सड्डी वाले शरीर के साथ अब भी इतना मोह क्यों तुलसीदास की घटना बेपुत्र अपने माँ को कहता है मां तुलसीदास का भी मोह था अपने पत्नी के प्रति मगर वो मोह तो उनका भी कट गया था तीर्थ का इतना महत्व तब तो, तीर्थ के बाद तुमने मुझको देखा अभी भी तुम मुझको लिपट कर मुझसे जगड़कर रो रही हो तो तीर्थ में क्या देखा वृंदा बन गई वहां पर तुमने कृष्ण का उपस्थिति नहीं अनुभव किया बनारस में रही तुम बनारस में क्या महादेव काशी विश्वनाथ का अनुभव नहीं कर पाए हरिद्वार में क्या माया देवी का उपलब्धि नहीं का उनको कर पाई बस इतना कहाना क्या था माँ श्यामा सुंदरी देवी आशीर्वाद करते जा बेटा हो गया बस गलत फमी मैं तो उसको आशीर्वाद देती हूँ जा तू तो अपने गुरु के दर्शाए मार्ग पर चले जा परिवराजक के रूप में निकल गए कौन निकले आज वो एक मात्र बालक गंगाधर नहीं है त्रिवेणी बन चुके थे जीवनीकार लिखते हैं त्याग सेवा व प्रेम के एक महान जीवन का परिव्राजक रूप परिव्राजक रूप में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं एक पैसा भी अपने पास नहीं रखूंगा पूरा हिमालय परिव्राज करते करते जाते रहे और बीच बीच में अपने आप को परीक्षा उन्होंने किया कि परीक्षा भी मुझको लेना पड़ेगा कि ठाकुर अभी भी मेरे साथ है कि नहीं है इसलिए वो खुद अपने जीवनी में लिख रहे हैं तिब्बो तिरुपति हिमालय उस अपने बायोग्राफी में लिख रहे हैं पर्यटन गाथा में की सबसे कठिन पात्र जो होता था अक्सर में उसको चुन लेता था जब सबसे चैलेंज है और हर बार देखता था हंसते हंसते ठाकुर ही जीत जाते थे जैसे एकदम मृत्यु अवधारित है ऐसे एक बार वो चंद्र मंदिर का दर्शन करके उतर रहे हैं ऋषिकेश से ऊपर उन्होंने कहा नहीं पगडंडी से नहीं जाऊंगा एकदम स्टिप खड़ी पहाड़ी से उतर रहे हैं छिपकलियां जैसे दीवार से चिपक कर चलती है उस तरह से जब वो नीचे उतरे तो नीचे पहाड़ी किसान लोग बोलने लगे धन्य माई चंद्र बदनी धन्य माई चंद्र अरे बाबा आज तो जिस मार्ग से जिस तरह से आया है कठिन से कठिन शिकारी भी उस तरह से नहीं आ सकता आज तो एकमात्र चंद्र ही तो उसको बचाई है नहीं तो कोई बचने का पथ ही नहीं था इसी तरह से एक के बाद एक एक के बाद एक चैलेंजिंग रास्ते से चलते चलते हर बार उन्होंने देखा कि ठाकुर किस तरह से बचाते हैं। एक बार भटवारी गांव, वहां जाते जाते के देख रहे की नागा साधु तड़प रहे हैं, मृत्यु के दिले दिन गिन रहे हैं, उनको उठाकर उनका सेवा करने लगे चार पांच दिन रखने के बाद वो जब चले गए बच्चा नहीं पाए मृत्यु हो गई उनका अंतिम संस्कार करके वो आगे बढ़े आगे बढ़कर एकमात्र ब्राह्मण को देखा सात दिन से कुछ खा नहीं पाया गले से आवाज नहीं निकल रही है गंगोत्री मंदिर के पुरोहितों से बोलकर फिर इतना नीचे उतरे और उसके लिए खाना अपने हाथ से पकाकर खिलाया और अपने एकमात्र कंबल उनको देकर फिर चले गए उसी में उनका आनंद त्याग त्याग में ही आनंद हम सबको भोग का रस में आनंद मिलता हम सब बस जीवन में एक रस से परिचित है भोग के रस से मगर त्याग के रस में भी बहुत आनंद है वो त्याग के रस ये वो सिखाते उनके जीवन से हम पाते हैं लद्दाख में एक बार अंग्रेज पुलिस लोगों ने उनको पकड़ लिया डरे नहीं अंग्रेज पुलिस बोलता तो तुमको डर नहीं लगता इतना देर हम लोग रखे अरे डर क्या और रखो ना मुझको उसको तो खाने की भी चिंता नहीं कुछ रही से तुम लोग खाना दे रहे हो डिस्टेंस होकर तो मैं भजन कर रहा हूं जब ने कहा छोड़ दो तो, छोड़ दो तो, फिर ये स्पाई वगैरह नहीं है मगर दूसरे बार जब जा रहे थे अब तिप्ती कुछ पुलिस लोगों ने ही उनको पकड़ लिया ये लोग अत्याचार करने के ठान रहे थे उनके ऊपर अचानक तलाशी लेते लेते देखते ठाकुर का फोटो उनके पास तिप्ति पुलिस ठाकुर का कभी देखना तो दूर दूर दूर तक नाम भी नहीं सुने थे जो हेड कांस्टेबल था तिब्बत के पुलिस का उसने ठाकुर को क्या देखा बार बार देख रहे हैं ठाकुर जीवनी में पड़ी है आप पर ब्रह्मानंद जी से भी हमने सुने बार बार निष्प्रिय जी विशेष महाराज जरा मटी में रहते थे एक घटना उन्होंने भी कही और तिब्बत हेड कॉन्स्टेबल बार बार देखा ठाकुर का, का फोटो देख रहा ठाकुर मगर वो बार बार बुद्ध देव में परिवर्तित हो जा रहा फोटो वेरी मच फोटो वाज ऑफ ठाकुर ही स्टार्टेड सींग ठाकुर बट विजन गोट चेंज्ड इनटू बुद्ध कहने के भैया कौन महापुरुष है स्टार्टेड ंगाधर महाराज और रहो और रहो यहाँ पर वो पुलिस उनका इतना भक्त बन गया गंगाधर महाराज जो बोलने लगे इसका मतलब अब मैं समझा ठाकुर के जीवनी में भी एक बार एक रामायती साधु आए थे उनके पास भी एक रामल्ला था रामलला ठाकुर के पास ही रहना चाहते थे वो देखकर चले गए इसका मतलब इस युग के ये बुद्ध देव अब तुम्हारे पास रहना चाहते हैं इनको तुम ये रख लो तुम्हारे पास रहने से ही मैं अधिक खुश होऊंगा उनको ये देखकर अखंडानंद जी चले आते हैं घूमते घूमते जामनगर गुजरात में पहुंचते हैं मेरा समय ज्यादा नहीं है मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा जल्दी जामनगर में उनके जीवन में एक विश्वविख्यात घटना घटी अपने स्मृति में वो लिखते हैं कि जामनगर में मेरे जीवन का सेवा व्रत की सूचना हुई राजपुताना के खेतरे में क्रमोन्नति एवं बंगाल के मुर्शिदाबाद में उसका प्रसार व परिणति बहुत ही मोहक व कहानी है जामनगर के विख्यात वैद्य झंडू भट्टी झंडू भटजी के घर एक दिन आकर देख रहे हैं अरे ये क्या उनका संस्कार अंतिम बार साहब का फन ऊपर उठाया देख रहे हैं कि जन, पंडित जी शास्त्री जी भटजी अपने बिस्तर पर एक कुष्ठ रोगी पूरा शरीर में घाव उसको लिटाकर उनकी पत्नी से एक तेल मालिश करवा रहे हैं उनके बिस्तरे पर लिटाकर अखंड नीचे और रहाने गया इतना कुछ होने के बावजूद उनका पूर्व संस्कार रूपी सर्फ अपना फन उठाई लिया क्या भटजी इस, इसको आप अपने यहां पर ले आए अपने शयन कक्ष में रखा इसको वो भी अपने बिस्तर पर उसको ये रास्ते से एक भिखारी को उठाकर ले और अपनी पत्नी से उसकी सेवा करवा रहे हैं यह क्या भटजी भट जी मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा क्योंकि इससे नरम बिस्तर मेरे घर में और कोई नहीं है इसका जो रोग हुआ इसके लिए नरम बिस्तर की जरूरत है और बाबा मेरा हाथ भी कठोर है मसाला कूटते कूटते चक्की चलाते चलाते हाथ में छाले पड़े हैं, मगर इसमें इतना कठोर हाथ से मैं तेल मालिश अगर करूँ तो इसको लगेगा मगर मेरी पत्नी का हाथ बहुत नरम है वे। उससे अधिक नरम वस्तु मेरे पास नहीं है इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ कहते कहते वे रानते देव जी महाभारत के अंतर्गत जिसका उल्लेख हमारे शांत मनंद जी ने भी की करते हैं बहुत ही चित्ता कर्षक दो श्लोकों का वो उच्चारण क्या करते हैं बस अखंडानंद जी के जीवन में बहुत बड़े एक समस्या का समाधान हो जाता है वे कहते हैं न तो अहम राज्यम न स्वर्गम नापवर्गम च कामए दुख तप्ता नाम प्राणी नाम नाशनम कहते हैं कि मैं न राज्यम मैं राज्य की कामना राज्य सुख भोग की कामना नहीं करता स्वर्ग की नाकामना नहीं करता यहाँ के अपवर्ग की भी कामना नहीं करता अपवर्ग मोक्ष अपवर्ग मतलब पवर्ग का नई तत्पुर समाज रूप है अपवर्ग पवर्ग अर्थात प साधारण मनुष्य पवर्ग में ही डूबे रहते हैं प अर्थात पाप पुण्य पवर्ग का पहला है प पाप पुण्य पफ फ अर्थात कर्म फल पाप और कर्म या पुण्य कर्म का फल होगा ही पफ ब बा, से अर्थात तो उस कर्म फल से बंधन में वो पड़ता जा रहा है उसके अज्ञान में ही वो कर्म कर रहा है पाप या पुण्य के तरफ वो होता जा रहा है और उस हिसाब से कर्म फल से वो आबद्ध होता जा रहा है बद्ध होता जा रहा है पफ ब भय है भय भाए, फवर्ग के अंतर्गत जो कोई भी है हर एक संसारी व्यक्ति के मन में भय है मगर गीता में दैव संपद में पहला ही कह रहे हैं कि अभयम सत्व भगवान कह रहे अभय मगर पवर्ग के अंतर्गत जो लोग हैं सब भय पफ ब मोक्ष के बारे में वे लोग सोचते हैं मगर मोक्ष मिलता नहीं है उनको सोचते ही रहते हैं संस्कार भय का बन गया फल भोग का बन गया मगर ये हो गया पवर्ग और अपवर्ग जो लोग इससे ऊपर उड़ गए वे लोग अपवर कर मोक्ष तो कह रहे कि मैं कामना मोक्ष की भी नहीं है कामए बस एक कामना है कि दुखी आरती तपता नाम त्रिताप से तापित लोक बस सेवा प्राणी मात्र का सेवा करना फिर कहते हैं को न सर्व देना अंत प्रविश्य सततम भवित दुख भार भाक इस पृथ्वी में कोई क्या ऐसा उपाय है जिसके चलते कि मैं दुखियों के ये न अहम सर्वदेही नाम अंतः अंतप्रविष्य सब मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके दुख से उनको मोचन कर सकू बस ये दो श्लोक क्या सुना अखंडानंद जी ने बहुत दिनों से उनके मन में जो संशय था गीता में जो उन्होंने पढ़ा था सर्वभूते सुचात्मा नम या सर्वभूते ही तेरता इसका उत्तर उनको मिल गया घूमते घूमते उन्होंने स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई को चिट्ठी लिखी वो जो ठाकुर ने कहा था तो उन्हें ठीक आदमी को पकड़ा है उसको पकड़ेना यही तेरा नेता है तो हम जानते कि उनका जीवनी से पाते जब भी उनके जीवन में कोई समस्या हुई वो स्वामी विवेकानंद को लिखते थे उस दिन की यह घटना भी स्वामी विवेकानंद को लिखते है बाद में बंगाल में उसके तीन वर्ष पश्चात बंगाल में घूमते घूमते घूमते घूमते कटवा कालना जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने संयास लिया वो सब दर्शन करते हुए नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थल देखकर पैदल चलते चलते पलासी के ऊपर से जा रहे हैं सोचने लगे हा यही वह पलासी भूमि है जहा पर पलासी का युद्ध हुआ था पलासी की भूमि बस मैदान में ठाकुर के फोटो को रखकर धतूरे के फूल से ठाकुर को पूजा करते हैं कहते प्रभु मेरे पूर्वजों से कुछ अगर गलती हुई हो तो हुई हो मगर मैं देश वासियों की तरफ से आज अपने देश मात्र का से मैं माफी मांगता हूँ बल्कि वहां पर पूजा करके वे अपनी स्मृति में लिखते हैं कि तभी मेरे मन में आ गया कि पलासी को केंद्र करके आसपास में बहुत बड़ा एक क्रांति होने वाला है तो इतना भारत घुमा कहीं तो ये भावना मुझ में नहीं आई करते करते आगे जाकर वो विख्यात घटना हो ही गई दाउदपुर अब्रंश में दादपुर पहुंचे मुसलमान कन्या का रोना पूछा कि क्यों रो रही बेटी नहीं मृत पात्र टूट गया घर में जाऊंगी घर में पीने के लिए एकमात्र कलश कलश और कोई पानी रखने के लिए है नहीं वो टूट गई उन्होंने खरीद दिया इत्यादि वो सब घटना आप जानते हैं मगर इससे रिलेटेड है घटना वो सोचने से ही कैसा रोमहर्षण जयरामी में था मैं चौहत्तर या पचहत्तर साल की घटना है पचहत्तर या छिहत्तर की तो मैं उन दिनों एग्रीकल्चर खेती बाड़ी देखा करता था जरा में ब्रह्मचारी था तो वहां पर रामय महाराज मां के शिष्य और निष्प्रियानंद जी महाराज वीरेश महाराज दोनों को मैं ले गया क्यों आमोद्र के किनारे सब्जी वब्जी नहीं होती थी तो मैंने कहा कि महाराज एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने के नाते मैंने कहा कि महाराज यहां पर तो सब्जी बहुत अच्छी होगी जॉनपुर से परवल वगैरह मंगवाया परवल उन दिनों गाँव में नहीं होता था कुसंस्कार है तुलबे पॉटोल तुलवेगा आश्रम में परवल हुए इतने बड़े बड़े परवल हुए तो सब गाँव वाले देखने आए तो रामा महाराज ने कहा मैं भी चलूंगा तो मैं दोन लोगों को ले गया बैलगाड़ी से मैं ही बैलगाड़ी चलाकर ले गया दोनों को रामय महाराज और विशेष वीरेश महाराज को निष्पुर जी को दोपहर में वहां पर पहुंचे हम लोग देखे बहुत खुश हुए बैगन परल तुरई दड़ीद जितने भी सब्जी बहुत खुश हुए तो चलो चलो अब खरीदना नहीं पड़ेगा वाह ये जमीन हम लोग इत्यादि इत्यादि तब तो गर्मी का समय था पलास के फूल वहां पर गेट के पास से बहुत बड़ा पलास का फूल था फूल का पेड़ था तो पलास के फूल गिरे हुए थे तब लगभग बारह ग्यारह साढ़े बजे का समय होगा अचानक चीखने की आवाज आई मर गई मर गई बचाओ कौन बचाओ बचाओ जाकर देख रहे कि मुस्लिम एक महिला और दो कम अल्पवयस्क महिला कोतलपुर से मिट्टी के सब जिसमें मूढ़ी वगैरह बुनते हैं वहां पर या मिट्टी के पात्र ये सब पैदल पैदल ला रहे थे तो वो जो बहू थी एक माँ एक अर्थात सास बहू और बेटी ननद ये तीन लोग आ रहे थे तो वो न बहु अंत थी तो उसके ऊपर गिर गए पांव पर गया, पलाश के फूल के ऊपर पांच फिसल गया गिर गए गए उसके सिर के के ऊपर जितने भी मिट्टी बर्तन थे सब टूट और सास उसको लात लात रही रही है मार रही है वो चिल्ला रही है दर्द से निष्प्रियानंद जी जो कि वहां पर इतने वर्षों तक रहे अखंडानंद जी के साथ उनसे देखा नहीं गया चिल्लाते चिल्लाते उनके पांव में आर्थराइटिस तक हो चुका था लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ कर गए डटाई मर डाटा अरे महाराज बाबू उसने इतना तोड़ दिया इतना का। कितना का तोड़ा कितना रुपए का था हिसाब करके करने लगे नब्बे रुपए का ठीक है चलो तो आसमाना आस मैं दे दूंगा ये रूपये इसके लिए दे, दे इतना मर रहा इतना मर रही तू तो राम खिला दो खिला दो तीनों को खिला दो तो वहां पर लेबर लोगों का खाना था तो तीनों को खिला दिया मैं साइकिल लेके गया तो रमे मास ने कहा पचहत्तर क्या 200 रुपए दे दो 200 रुपए उनको दे दिया बहुत खुश रात में नाइट क्लास के बाद निष्प्रिय आनंद जी कह रहे हैं कि मैंने मानो की अभी जब सोचता हूं इन सब घटनाओं को देट वे आई फील माई सेल्फ ब्लेफ टू बी एसोसिएटेड विद सच ग्रेट सोल्स हुट ऑपर्च्युनिटी ऑफ सर्विंग अखंडानंद जी महाराज कह रहे कि ये बर्तन टूट गया मानो कि मेरे सामने है वो घटना एक चित्र के सामने आगे कि मुसलमान बच्ची रो रही है अखंडानंद महाराज से देखा नहीं गया मेरे जीवन में मैं भी सोच रहा था कई बार ब्रह्मचारी की अवस्था में कि क्या ऐसा था कि ये बस गए वहां पर रोना ही तो था क्या ऐसा था बस गए मगर आज बाबा ने दिखा दिया हम मुझको बसने का कारण क्या ये मुझे से नहीं सहा गया तो इस तरह से परवर्ती काल में एक चिट्ठी लिखते हैं स्वामी विवेकानंद को कि यहाँ पर इतना दारिद्रोतर में उन्होंने स्वामी जी ने जो लिखा मूर्ख देवो भव दारिद्र देवो भव तो लिखते हैं कि मेरे उस पत्र को पढ़कर विवेकानंद स्वामी जी के हृदय में दर्द के जो ऊंची ऊंची लहरें उठी वो लहरें मेरे हृदय को धक्का खाकर तब रुकी 31 अगस्त सन अट्ठारह में एक बालक को लेकर बालक का नाम नूट बिहारी दास उसको लेकर अनाथ आश्रम शुरू हुआ दस अक्टूबर को जब वो बेलू मठ आए स्वामी जब चले जाएंगे दोबारा अमेरिका तो चार अनाथ बालकों को लेकर आए और बेलूमठ में आकर स्वामी को कहते हैं कि ये चार अनाथ बालक स्वामी जी बोलते पर कोते लोग और अनाथ कहाँ है तो तुम तो मिल गए ये तो स्वनाथ हो गए बहुत प्यार करते हैं तब उस समय जो कथोपकथन हुआ उसको मैं जरा पढ़ के सुनाऊंगा ये हम लोग के रामकृष्ण मठ मिशन का ऐतिहासिक एक दिख कार्य की हम लोग बाहर के सन्यासी से हम लोगों का कहा मौलिक पार्थक्य है उनके डायरी से मैं पढ़ सुना रहा हूँ ये उनके डायरी बाद में शंकरी प्रसाद बसु अपने किताब में लिखते हैं और शंकर साहित्यकार इन लोगों ने भी अपने किताब में लिखे है इसको पूरा डायरी को की फिक्स मिली शंकरी प्रसाद बसु ने लिखी है उसमें दे दिया छपवाई है कि लिखते हैं अपने डायरी में कि उस दिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण संघ के सन्यासियों के वैशिष्टमय जीवन के बारे में अपने हाथ से जो लिखा था एवं मुझको प्रदान किया था वह वा वास्तव में बहुत ही कठिन है सुनो फिर उनकी प्रत्याशा क्या थी बोल के कोट अनकोट कर रहे हैं लिख रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सन्यासी का जन्म होता है अपने डायरी में लिखते हैं अखण्डानंद जी को उन्होंने क्या कहा स्वामी जी ने वो लिखते हैं की बहुजन हिता बहुजन सुखा या का जन्म होता है दूसरों के लिए प्राण ने करने जीवों के गगन भेदी क्रंदन का निवारण करने विधवा के अश्रु पोछने पुत्र वियोग विधुरा के मन में शांति प्रदान करने अज्ञा इतर साधारण को जीवन संग्राम के उपयुक्त करने शास्त्र प्रदेश के विस्तार के द्वारा सभी का ऐहिक एवं पारमार्थिक मंगल करने एवं ज्ञानालोक प्रदान कर सभी के भीतर प्रसुप्त ब्रह्म रूपी सिंह को जागृत करने हेतु तो ठाकुर के शिष्य रूपी आज के युग में सन्यासी का जन्म हुआ है पैराग्राफ चेंज करके अखंडानंद जी अपने डायरी में लिखते हैं सुदीर्घ प्रत्याशा की सूची कितने भयावह है वह तो एक वाक्य में स्वीकार करनी ही पड़ेगी एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे दस बड़े बड़े दायित्व सभी दायित्व सभी को देकर सबको आह्वान करते हैं उसके साथ एकादशतम दायित्व सन्यासी का अपने प्रति है इतना सब सेवा करने के बावजूद साधन भजन भी करेगा ताकि इसी जीवन में उसको मोक्ष मिले तो ये उसी समय बाद में जब वापस आते हैं डकैत तो रे, कुछ बच्चों को पकड़ा था अंग्रेज पुलिस उन डकैतों को पकड़ के ले गए पुलिस ने दो बच्चों को शेख इमाम और शेख रहमान दो भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अखंड आनंद जी के पास भेज दिया ठीक उसी के कुछ दिन पश्चात स्वामी जी का एक पत्र आता है उनके पास मरे से लिखते हैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चन सभी जाति के, के बालकों को तुम लो मगर उनका धर्म कभी मत नष्ट करना क्या तुम्हें याद है कॉर्नल ऑलकोट के उद्देश्य से उस दिन ठाकुर ने तुमको क्या वाणी सुनाई थी क्या उतर निजर धर्म होते कुरलो कह न उसने अपना धर्म क्यों त्याग किया है भगवान जो कुछ करते हैं करूणागन भगवान इतना सब कुछ करते हैं तो किसका किस धर्म में उन्नति होगी उसको उसी धर्म में जन्म देते हैं अगर उसका हिंदू धर्म में उन्नति हुई हो होती तो जरूर उसको हिंदू परिवार में जन्म प्रदान किए होते तो स्वामी जी लिख रहे हैं क्या उस दिन की बात में याद नहीं है एवं सच में अखंडानंद जी सब हिन्दू मुसलमान को लेते हैं उन दोनों भाई वो लोग पहले सोचने लगे हम लोग हमारा क्या होगा मगर अखण्डानंद जी गले लगा देते हैं कताओ भाई आओ वहां पर का नमाज जो लोग बच्चे लोग पढ़ना नहीं चाहते थे अखण्डानंद जी ने खुद सीखी आजान देना कैसे करते वहाँ के बच्चों को मुस्लिम बच्चों को वो खुद सिखाया करते थे हिंदुओं को सिखाते थे नेपाल से क्रिश्चियन आया बच्चा अनाथ उसको भी कहते थे बाइबल के बारे में उसको सिखाते थे और एक चिट्ठी में बाद में लिखते हैं अखंडानंद जी राजा महाराज को लिखते हैं भाई राजा आश्रम में फिलहाल 24 अनाथ बालक हैं उन्हें मातृभाषा बंगला के अलावा गणित सामान्य विज्ञान स्वच्छता बोध वयन कार्य कृषि कार्य रेशम विज्ञान शारीरिक विज्ञान के साथ धर्म साधन भी सिखा रहा हूं आधारभूत अंग्रेजी से भी उन्हें परिचित करवाया जा रहा है अनाथ बालकों के माता पिता की भूमिका अदा करना महामारी महा ग्रस्त मनुष्यों की सेवा व त्राण करना सामान्य शिक्षा प्रदान कार्यकारी शिक्षा कला इत्यादि आधुनिक कृषि पद्धति वे चिकित्सा व नर्सिंग का भी महिलाओं को सिखाते थे दो घटना कहकर मैं आपसे विदा लूंगा सेवा के लिए विरेश मारा, हट्टे कट्टे के बाद कुश्तीबाज सूर्य के शिष्य थे उस बुढ़ापे में भी मशल उनका था बात हम लोग क्या कहा करता देख तो क्या कसरत करता देख और खा भी सकते थे उस उम्र में भी हम लोग तो महाराज अब इतना घी बात में भी खा रहे देख तो लोगों उनका पेट खराब हो रहा कुछ तभी तबियत खराब बुखार सिर दर्द कुछ होता ही नहीं था उनका जो भी हो तो एक दिन सब वहाँ पर सब कॉलेना में मर रहे महामारी अब महाराज और ये दोनों को ड्यूटी थी कोई कॉलेरा डेड बॉडी को उन्हें के घर वाले लोग उठाते नहीं थे डर के मारे कि हम लोगों को भी है सब लोग आश्रम में खबर देते थे तो एक दिन एक के बाद एक के बाद एक पांच डेड बॉडी सुबह से जाना शुरू किए जलाकर आश्रम में आए आश्रम के फिर करने लगे एक जाए फिर और जगह है विशेष महाराज कभी ना नहीं किया निष्पुरानंद जी एक के बाद एक के बाद एक पांचवा डेड बॉडी जलाकर जब आए रात डेढ़ बजे उनके लिए अखंडानंद जी प्रतीक्षा कर रहे थे वा, अगर वाह अगर मुझ में कुछ भी हुआ हो तो मैं तो उसको आशीर्वाद देता हूं आज जो तूने इतना सेवा किया इसे जो तू चाहेगा वही तुझको मिलेगा बोल क्या चाहता है बोल निष्पुर आनंद जी कहते हैं महाराज बस अगर आशीर्वाद देना इतना आशीर्वाद दीजिए कि इन लोगों के बीच में रहते रहते मुझे कोलेरा हैजा ना हो जाए मुझ में कुछ रोग ना होए ताकि इन लोगों का सेवा में कर सकू उन्होंने कहा ठीक है वही होगा अब हम सच में वो कहते थे कि इतना उनके बीच में रहा इतना उनके बीच में रह गए मगर कभी नहीं हुआ इतना सेवा करते करते रुपये की कमी हो गई बेलूमठ में राजा महाराज शरद को लिखते हैं शरद माज कहते यहां और कहा मेरे पास रुपए जो मैं तुमको भेजू गृहस्थों से मांगो कहते नहीं जो सिर्फ ठाकुर के भक्त है उन्हीं से मांगूंगा तो मजाक में कहते हैं बेलूमठ में शारदानंद जी तो फिर रामकृष्ण बापे और कस्तक मिट्टी का भक्तों के बगैर तुम रुपए नहीं लोगे तो रामकृष्ण के बाप से खुदी राम से मैं कहा रुपए मांग के तुमको दू जा तुम जाओ तुम निकल जाओ हाँ मैं निकल जाता हूँ राजा महाराज को प्रणाम करके वो निकल गए जितने पैसे थे ट्रेन में आकर कहा तक आई ट्रेन दिल्ली तक आई आपके यही दिल्ली उन्होंने ठीक कर लिया इतना उनका और कुछ भी पैसा वैसा नहीं मैं किसी से भिक्षा भी नहीं मांगूंगा ठाकुर आज तुमको प्रमाण करना ही पड़ेगा कि मैं मेरा काम नहीं कर रहा मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं तुमने इसके लिए मुझको निर्धारित किया है ये मैं बैठा बल्कि दिल्ली के एक पार्क में वे बैठे ध्यान करने लगे एक दिन गया मच्छर दो दिन गया भूखे प्यास से नहीं मांगा उन्होंने कहा कि ठाकुर देखता हूं कौन तुम्हारा तुम अपने भक्त को मेरे लिए भेजते हो तीसरे दिन दो मारवाड़ी भक्त लोग आए ताके सामने बेंच पर बैठे देख रहे साधु बैठे हैं कमंडोलो लेकर एकदम लट्ठी कमंडलो लेकर आए उनके पास उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दे देखा कि ये बंगाली साधु है रुपये लो बाबा बंगला में कह नहीं रुपये नहीं लूंगा मैंने ठीक किया है बस बोलने ही वाले थे क्या बोलने वाले थे मैंने ठीक किया है कि मैं रुपए नहीं लूंगा किनसे जो लोग ठाकुर के रामकृष्ण परामंश के भक्त नहीं हैं, बस उनके बात उनके मुंह में ही रह गई उन मारवाड़ी भक्त ने कहा आज तुम दूसरे ऐसे बाबा मिले जिसने रुपए नहीं लिए पहले बाबा थे दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परामंश तुम रामकृष्ण परामंश को जानते हो करे, आ, मैं लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी मैं ही हूं वो लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी तुम लक्ष्मी नारायण हो हाँ जी मैं ही हूं चलो तुम्हारे घर जाऊंगा चलिए इतना पुण्य आप मेरे घर जाएंगे ये। उस दिन ठाकुर ने नहीं ली थी मगर वहाँ पर विनोद कुटीर वगैरह वहां पर आप लोगों से जो जो लोग गए हैं वहां पर पूरा के पूरा बना लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी के ही आर्थिक दान से उनको तो दस हजार देना चाहते जब से दिल्ली दिल आए और उनको पैसे की कभी नहीं हुई तो आइए आज के पुनीत भवन लग्न बेला पर स्वामी गंभीरानंद जी की एक बात को स्मरण करते हुए समाप्त करें गंभीरानंद जी अपने विख्यात पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन में लिखते हैं अखंडानंद एन आर्ड एंड डिसाइपल ऑफ भगवान श्री रामकृष्ण एंड स्ट्रॉन्च फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज येट ओरिजिनल इन मैनी रेस्पेक्ट नेवर ई एक्सेप्टेड मनी फॉर इज मिशन From any such वर्क पर्सन hasn't got full faith upon the mission of ऑफ भगवान श्री रामकृष्ण के सेवा योग पर जिसका विश्वास नहीं उससे उन्होंने नहीं ली आइये आज के इस पुनित पावन संध्या वेला पर हम उन्हीं से प्रार्थना करें कि यह बात सबसे यह मार्ग सबसे आसान है भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग वगैरह इतना कठिन है इस सेवा के मार्ग के माध्यम से हम सब भी अपने अपने गंतव्य तक पहुँचे ओम शांति शांति शांति हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण मस्त